भगवान शिवजी ने अर्जुन को पारशुपत अस्त्र दिया था और बोले अर्जुन ये तुझे चलाना नहीं पड़ेगा अपने पास रखेगा तेरी विजय हो जाएगी ऐसे ही मैं भी तुमको पारशुपत अस्त्र दे देता हूं चलाना नहीं पड़ेगा ऐसे ही विजय हो जाएगी ये लोगों के जय अवशय ने मच क्या है पारशुपत अस्त्र बहुत बढ़िया है एक होता है नित्य वो है सत्य चित्त आनंद मरने के बाद भी साथ नहीं छोड़ता परमेश्वर आत्मा मेरा नित्य है चिंता ये चिंता भय विकार लोभ ये अनित्य है अब हम नित्य के सनातन अमृत पुत्र हैं अनित्य में नहीं फंसेगे अनित्य को महत्व नहीं देंगे बस ये निश्चय करके बैठ जाओ दृढ़ता फिर तुम्हारे को शत्रु परास्त नहीं कर सकते बाहर के शत्रु जब तब परास्त करते जब आप भीतर के शत्रुओं से परास्त होते हैं भीतर के शत्रु से परास्त नहीं होते तो बाहर का शत्रु परास्त कर ही नहीं सकता आप जब काम में क्रोध में ईर्षा में निंदा में द्वेष में अहम में आते हैं तभी बाहर क्या है? शत्रु की आपके ऊपर डालगल गलती। आप अपने दोषों के चक्कर में नहीं आए तो कोई आपको नीचा दिखा नहीं सकता लो ये ऐसा है वो ऐसा है वो ऐसा है उसको ठीक करना आपके बस की बात नहीं लेकिन अपने अंदर के शत्रुओं के कब्जे में नहीं आना वो आप ज्ञात की बात है ये आते जाते हैं विकार और आप रहने वाले तो आप रहने वाले के साथ रहिए, आने जाने वाले आराम से न मिलिए बस भड़कव से न मिलिए नहीं होनी नहींण भड़कवे क्रोध भड़के ईर्षा भड़के द्वेष भड़कव वैरवृत्ति भड़कवे अव जाए हमारी बेटी को, पटेलिया पड़ोस में रहती हो अने तो गुरु नु ज्ञान सदा रह तू बल्ले पहली बुरी पार्टी तो आवे जाए ये है पाशुपत अस्त्र आप बस उसके साथ रहिए नित्य के साथ हम अनित्य से नहीं मिलेंगे अनित्य आवेगा आएगा झूठ बोलने का आएगा अरे बोलिए आवेगा ईर्षा का आवेग आएगा वैर का आवेग आएगा लेकिन आने जाने वाले इन आरामियों से हम नहीं मिलेंगे हम तो रहने वाले से मिलेंगे बस ये पार्श्पोत्र अर्जुन का विजय हुआ बाहर लेकिन आपका भीतर विजय होगा तो अर्जुन को जो आखिरी में विजय हुआ बड़ी उपदेश के बाद आपको सीधा हो जाएगा इसे बड़ा अस्त्र कोई नहीं होता और जब बढ़ा दीजिए भगवान के नाम का सत्कर्म बढ़ा दीजिए नवरोमन रखो द्वारे खाली मन शैतान का घर सुविधा मिलती है ना फिर इधर उधर मीटिंगें करके एक दूसरे की टांग की अपनी भी तबाही करते हैं वातावरण की भी तबाही करते आप अच्छा काम ना करो तो कोई हरकत नहीं बुराई छोड़ दो बस अच्छे काम करने का ढोंग बहुत लोग करते हैं और करते भी हैं लेकिन वो दिखाऊ हो जाता है क्योंकि अंदर से उद्देश्य आहम को पोषने का है शत्रु को नीचा दिखाना है सत्यानाश हो गई करम बंधन हो गया कितनी डिग्रियां ले लिया तो क्या झक मार लिया कितने पैसे कमा लिए तो क्या कर लिया स्वभाव के विपरीत है लोभी बन गए आप मोही बन गए अहंकारी बन गए मकान अलग कर देते हैं दुकान अलग कर देते हैं पत्नी को अलग कर देते पति को अलग कर देते लेकिन अन्य हरामियों को चिपके रहते हैं किसी को अलग करने की जरूरत नहीं है जो अलग है उन, उनको अपने में न मिलाइए बस क्रोध तुम्हारे से अलग है काम तुम्हारे से अलग है आता जाता है लोभ तुम्हारे से अलग है मोह तुम्हारे से अलग है चिंता तुम्हारे से अलग है अशांति तुम्हारे से अलग है लेकिन सत्य तुम्हारे से अलग है क्या चेतना तुम्हारे से अलग है क्या साक्षी तो तुम्हारे से अलग है क्या आनंद स्वरूप आत्मा इस तुम्हारे से अलग है क्या जो तुम्हारे से अलग नहीं हो उसे मिले रहो और जो अलग है उन हरामियों के चक्कर में नहीं आओ बस इतना ही तो करना है इसी का नाम साक्षात्कार लो सरल है लेकिन इन हरामियों से मिलकर करना चाहते तो असंभव है साक्षात्कार लो आटला वर्षों थे आज मैंने कई ना मलि घणु मलतु तू पर कहीं राख्यू नहीं बेटा इतने साल मंदिर में गया मेरे को कुछ नहीं मिला अरे मिला बहुत तूने रखा नहीं तू आराम से मिला रहा काम क्रोध लोभ मोह से फिर भी कुछ तो शुद्धिकरण रहा मैं इतने साल आश्रम में रहा मेरे को कुछ नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला तो इतने साल कैसे रह सकता था मिलता था लेकिन तू संभाल नहीं पाता था फिर भी कुछ न कुछ संस्कार हल्कट आदमियों की अपेक्षा तेरे पास कुछ न कुछ रह गया होगा गुण चोर नहीं होना चाहिए कभी भी हां महापुरुष से एक भी सद्गुण मिले तो उसका बड़ा उपकार है कुत्ता जिस घर की रोटी खाता है वहां गद्दारी नहीं करता मनुष्य ऐसा कुत्ते से भी गया भी तक कर लेते क्यों केन आराम से मिलते द्वेष से निंदा से राग से